द्विवचन विभाज्य उप पदे तर विनौ तर सुन तर विनौ द्विवचन उपदे विभाज्य उपपदे द्विवचन है द्वयर्वचन दोनों का का शब्द द्वयर एकस्य से अतिशय अतिशय द्विवचन के अतिशय और विभज्य के विभक्त विच उपपदे सुभ तिंगंतादेतुस्त सुबंत से तिंगंत से तरप और यशुन तरप यसुन दो प्रत्यय है तिंगंत से दो से दिवचनोपब्द हो और विभज्योपद हो तो भी इसमें कोई क्रम नहीं दिवचनोपब्द हो तभी तो भी तरप होगा यसन होगा विभज्य उपबद्ध हो तो तरप होगा सुभंत से भी तरफ तंग तिंग से हो जाएगा कोई क्रम नहीं दुर् एक अतिशय विभत्य उपदे सुभ तिंग हेतुस्थ पूर्पवाद पूर्व है, है तिंगश अतिशाने तमिष्ठन अतिशाने तम विष्ठनु और तिंगस् तिंगंत के लिए एक सूत्र और सुबंध के लिए दो सूत्र है ये दोनों सूत्र के स्थान पर दोनों का अपवाद है अतिशान तमपिष्टन होता था लेकिन दो दिवचन हो दो में एक कहने के लिए विभज्य उपपद हो इनसे वो अधिक इस कहने के लिए हो तो अवतिगत भी दो के लिए हो जाएगा तरपन किस किस के प्रत्ये का हो जाएगा तमप तम तरप नहीं तमप और का अपवाद अनमर अतिशहन लघु अयम अनयर अतिशय लघु दोनों में से एक अतिशहन लघु हो तो तरप हो गया तो लघु तरह यह सुन करेंगे तो टेस्ट लो पहुंच जाएगा लघीयस प्रातिपदिक है प्रथमांत लघियान लघीयस यंगे कि नकार उगी तो चंद से नूम हो जाता है लघीयस नुम हो जाएगा और शांत मत समय उपदा दीर्घ हो जाएगा पुष्पलोप होने के बाद लघियान लघिया तृतीय कोचन क्या बनेगा लघियसा पुलिंग हो तो लघियान बनेगा नपुंसक हो तो लघिय लघिया बनेगा लघियां तिलिंग हो तो लगी ऐसी चाणु में हो जाएगा उगित चंगी पे हो जाएगा लगी ऐसी बन जाएगा उदीच्या प्राच्यभ्य पटुतरा पटियांश यहाँ विभज्य उपब है उद्विभचन के लिए हो गया दोनों में से एक यहाँ प्राच्यभ्य उदीच्य प्राच्यभ्य पटुतरा प्राची से उत्तर दिशा में पटुतरा पटु पट्टर से तरफ हो गया पटु तरा तरव्यसन यशन हो तो पटु अग्रयस पटु जस यश प्रावेद संज्ञा सुपधातुरोपने कहा पट्टु अग्रेयस टेस हो जाएगा पटयस बहुवचन पटी जसान पर नुम उगिदशा शांतमतर्घ पटियाम का अनुसार हो जाएगा न पतंजलि अनुसार पटियान पटियांशो पटियांश ऐसा बनेगा प्रशस्यादाद्यो परतः प्रस्य शब्द से तरब यशनो कर सतते तमिष्ठन होकर सतह दो में तो केवल होगा यशन होगा और बहुत में होगा तो ईष्ठन हो जाएगा और वो जो यहाँ आजादी गुणवचना गुणवचना हो तो आजादी युन और ईष्ठन ये दोनों है तो यन दोनों है यहाँ है प्रसस्य को प्रसस्य प्रसस्य गुणवाला प्रसस्य शब्द को प्रसस्य अयम अनयो अधिक प्रसस्य इस अर्थ में अयम मनो अतिशयन प्रसस्य और आयम ये अतिसेना प्रसस्य तो तम भी होता है प्रसस््य को स्र जब कह अजाध्य पड़त अजाद्य कौन है ये सुन ईष्ठन पर रहते स्वेष हो जाएगा प्रसस्य श्रु अगर ईष्ठन तम विष्ठन सूत्रिष्ठन होगा अयम यम अतिथेन प्रस्य अयम अने अतिशय प्रसस् करें तो विधिवजन विभोज पद तरव्यसन तर यसन हो जाएगा होने के बाद प्रकृत्यच प्रकृत्या एकाच एकाच एकाच होने से प्रसस् को श्राद हो गया स्र अगरिष्ठन ये सृष्ठन ये पर योप टे से लोप प्राप्त है अब ये प्रकृतिया प्रकृतिभाव हो जाएगा इष्ठादिशु इष्टन यून पर रहते मनुष्य पर रहते एकाच प्रकृति सकृति से स्त्र के आगे अकार का लोप नहीं होगा श्र अगर स्थ सगे यदुगुण से गुण हो जाएगा श्रेष्ठ श्रेयस का प्रथमांत पुलिंग में श्रेयान जैसे प्रसस् को स्र होता है जैसे जिय भी होता है इस सूत्र से जुप्त प्रथमांत है जिय ज प्रसस् से ज्यादा देश सदे यशो ईष्ठन य तो प्रशस् को जिय हो जाएगा तो जिस प्रकार स्वादेश व्रेष्ठ बना से जियादेश हो जाएगा और ज से प्रकृतिकाच प्रकृतिभाव होने से गुण गुण हो गया ज्येष्ठ बन गया और जब यसन करेंगे यसन करने पर शुत लग जाएगा ज्यादा दी यश ज्याद आद ज्या से पर यथ ज्याद पंचमी यी आध हे प्रथमांत से पर को आ हो जाएगा तो ज क्या क्या यून है यून किस सूत्र से हुआ, दिवचन द्विवचन विभज्य पद तरव्य सुन किस प्रातिपद से प्रशस् से प्रस्य श्री यून होने के बाद ज से जे आदि हो गया जग्र यश है सुपदातुलोप हो जाएगा जय अग्र यश जन पर सुतुल जाए ज्यादा दश से। ज पर यश को आ होगा जय से पर यश तो हो तो सुतुल हो जाएगा आधे परस परसम त आदि आदि में ई को हो जाएगा आ ई को आ होने पर प्रत्यु क्या हो जाएगा आ आयस प्रकृति ज अग्र आयस जयसे यहाँ भी प्रकृति का शवन दीर्घ हो जाएगा जयस प्रातिवेदिक होगा जायस सु उगद चम से नुम शांतम महतो दीर्घ हलंग्यापलो साया तोड़प जायान, जायान, सो जायान जाएगा ज्यायान ज्यायांश हो ज्यांश बन जाएगा बहोलोपूच बहु बहुपरयो इमे यशोर्लोपियाद बहुश भूरादेश बहोलोप में शिशुत्र दो बहु आया पहला बहु क्या विभूति होगी षष्टी ये से पता चलता है बहो पर क्या पंचमी आगे बहुत से भू आदेश बहू को भू आदेश हो जाएगा ये ष्ठी है बहुर लोप हो बहु लोप बहु, लो बहु के स्थान पर लोप नहीं बहु पर्योर बहु से पर का लोप होगा लोप किस किसके स्थानी पर स्थानीय क्या है हैं बहु नहीं बहु पर्य कहा बहु से पर इमे इमनि और इमे यसुर लोप हो आदेश हो गया लोप स्थानीय क्या है यश इमा बहु से पर अरे बहुत से भू आदेश से बहू को भू आदेश भी हो जाएगा बहू के स्थान पर भू आदेश होगा अरे बहु से पर ईमनिच यश का लोप हो जाएगा भूमा बहु शब्द से हो गया पहले पृथ्वादी हो ईमनि शिवा य इमनिच इमनिची करने के लिए सूत्र आया था पहले पृथ्वी आदि मनिची वा तो बहु शब्द से इमनिची हो जाएगा और द्विवचन विभुज पर तरवसन से यून हो जाएगा यन ईमनिची होने के बाद सुप्र लिया बहु लोप भू बहु बहु सु अगर इमनिच लगे तो बहु से सुप धातु लोप का तो बहु अगर ईमनिच बहु परो इम ये ईमनच का लोप होगा बहु से पर यु आधे पर से लग जाए हिमन जी का ई क्या लोप हो जाएगा प्रत्यय क्या रहेगा मन और किस प्रकृति से मैं मन प्रत्यय रहा प्रकृति क्या है बहु अब बहु के इसी सूत्र से भू आदेश हो जाएगा भू मन हो गया क्या प्रतिबद्ध हो गया भू मन सू के बाद क्या सूत्र लगेगा उपधात्री को करने के कोई सूत्र है सर्वनाव स्थाएँ उपधात्री हो जाएगा सो हाल आप लोप न लोप से भूमा बनेगा भूमा भूमान हो यो हो भूमा तो सुखम भूमा है बहुत अर्थम तम बहुत से ही मनुष्य भाव में होता है अयम से बहु कहेंगे बहु शब्द से ये हुआ ये सुन के सूत्र से हुआ यने पर यह सूत्र बहु लोप भूसा बहु लग जाएगा यह सुन के इके लोप हो जाएगा बहु भू हो गया और प्रत्यय रहेगा क्या यश उनके ई चला जाने से क्या रहेगा यस भूयस हो गया भूयस अगर सु आने पर उगीताच नूह हो जाएगा उसके बाद शांतमत दीर्घ हालेंगे आप लोपो समय तो लोपो भूयान भूयान सौ भूयांश द्वितीय भोजन क्या बनेगा भूयस व्याम क्या बनेगा हम्म, क्या बनेगा हलो नहीं भूयस अगर भ्याम हसीचय तो हो जाए भूयोभ्याम भिस में क्या बनेगा भूयो भी, भी पता नहीं चलता है भूयस का वेदस् शब्द बनाए लघु कम दे शब्द बनाए पैसा आया भूयस हसीच सू हसीच्य हो जाएगा भूयोभ्याम भूयसु बन जाएगा भूयान इष्ट सेठ बहु शब्द में से स्थान प्रत्यय हो जाएगा अतिशाह न तो हम स्नम अय अतिशय बहु तो बहु से स्ठन करने के बाद शुत लो, लो, पर लो जाएगा बहु सुष्ठन सुप धातु लोप होने के बाद बहु अग्रष्टन ईष्ट से ईट से शुत्र बहुपरस से ईष्ट लोप हो सार बहु से पर लोप है आधे परस से लो जाए किस लोप होगा ई को होने पर प्रत्यय क्या रहेगा ष उसको ईट आगम हो जाएगा ईट आगमश्य ईट में य और ई दो है ई आधे हम तो टे तो उसके आदि में आ जाएगा ई भू ईष्ठ भू कहाँ से आया बहुलोप भूचप बहु को भू आदेश हो की गया इष्ट ई लोप हो गया और ईट आगम भू ईष्ठ गया भूष्ठ में ई कहाँ से आया कि सूत्र सिट आगम हुआ हाँ अर्धा तो से नहीं लगे नहीं आर्धा तो सर्ध नहीं है और ई भूष मतो लुको मतुप लुक यशो वीन प्रत्यय मतु प्रत्ये का लुक हो जाए अतिशैन सृग्वी अतिशैन सज्ञी कहे अम अति से बनेगा सज्ज धातु अस माय मेधा हाँ अरे तु दधी सर्ग ने सर्ग आते क्विने पते बनता है सृग सृग शब्द से सृज शब्द से होता है विन्नी सृजवी सृग्वी अयम अतिथे न सृ्वी सृग शब्द से पहले स्थन अतिशाने तमिष्ठन हुआ अथवा द्विवजन से योजन हो गया दिवजन भी हो जो पदे दोनों होने के बाद ये सुपधातु लोप हो जाएगा वीन मतो मत लुप स्ठन पर रहते यह सुन रहते वीन मतुभ तो का लोभ स्वर्ग में वीन लोप हो जाएगा तो क्या प्रकृति बचेगा सृज अगर ये स्ठन क्या बने रुप बनेगा सृजिष्ठ और सज मत्तुभ लोभ हो गया पहले मत्तुभ होता है सृगवान सृज शब्द से मत्ुप करें तो क्या मनेगा सृगवान अयम अतिसेन सृगवान सग श्रग, श्र, बनवे तो उसमें से मत्तु का लूप हो जाएगा सृज अगरे यजयस सृजयस का उगत चमनुम होकर के शांत तो दीर्घ सृजियान सृजियांशियांश अतिसेन त्वगवान, त्वान में क्या प्रत्यय है मत्तु प्रत्यय किस सूत्र से मतु हुआ हाँ क्या प्रातिवेदिक है कि प्रकृति क्या है त्वच है त्वान तो, तो, उनसे आगे अतिशयन त्वान करेंगे से इष्टन हो गया तौगवान से सु इष्टन सुठन सुपधातुल ने कहा तो में मत्तुप का वीन इष्टन प्रति मत्तुप का लुप हो गया त्वच अग्रष्ठ त्वच कैसे क्या सोच गया कृष्ण गया गुण आदि है अकस्वण दीर्घ त्वचिष्टन गया और येंगे तो किससे प्रातिपदिक से त्वान अयम अनयुर अतिशयन त्वान त्वान शब्द से त्वत्त शब्द से त्वत सुन विद्युवचन विभुज्यपदे सुप धातरोपण से त्वच्र यश त्वच यश उगित चा शांतमत दीर्घ त्वचीयान तचीयांशोचीश तृती में क्या मन याचीयसचीभ्या ईषदसम कलप देश्य देशीयर ईषद्मा तीन प्रत्यय कलपदेश पर देशीयर इसमें द्वंद्व हो गया प्रथम भूषण कल्प देश्य देशीयर ई सद न विद्वान विद्वान से थोड़ा कम है ई सद ऊन न्यून है अल्प है न्यू लगान न्यूलगान से न्यून हो जाता है थोड़ा उना कम है ई सदू तो विद्वान से विद्वस सद प्रतिविधि क्या है विद्वस विद्वस क्या क्या कल्प बन गया विध्वंस कल्प विध्वंस में सकार सायो पहुँच गया विद्वत्स में विध्वत्त रह जाएगा क्या है प्रतिविध नहीं विद्वत्स में सकार के लोप नहीं क्या दौ। बिद्वस वसु संशोधाम द विद्वत् कल्प हो जाएगा विध्वस है विध्वंस कैसे मन जाए विध्वस शतु होने के बाद विधेष शत्रुवशु विध्वस विध्वस के कल्प होने के बाद विध्वंस के सकार को द हो जाएगा वसु संशोधाम दिखे से त हो जाएगा विद्वत्किया प्रत्येक कारण तो विद्वेशेंगे तो विद्वेशीय सब बस्त संस्कृति से द हो जाता है विद्वश सरकार को दचति कल्प तिंग से भी हो जाता है ईषद मास कल्प हो जाएगा तो पचती कल्प ऊषद ऊन पचती विभाषा सुपो बहुच पुरस्तातु ये भी सदन की अनुभत्ति पुर्वसूत्र से सुभंत से बहुच प्रत्यय हो जाएगा विभाषा विकल्प से सुप बहुच पुरस्तात्व किंतु पुरस्तात सुवंत के बाद नहीं सुवंत के पहले ये प्रयोग होगा पूर्व में एक ही ये प्रत्यय है बहुच प्रत्यय ये प्रातिपद के पहले प्रयोग होगा पुरस्तात्व दिया है ये सदसमाप्ति विशिष्ट रहते सुभंताद बहुचवा सियाद सच प्राग एव परतः तो परत ईस विशिष्ट थी पट्टु शब्द से होगा पट्टु कैसे पढ़े थोड़ा कम ईसमाप्ति विशिष्ट जो पटु तो पट्टु शब्द से सु। ये इस सु से विभाषा सुप बहुच हो जाएगा बहुत हो जाएगा पटु के आगे ने पटु के पहले बहु सु पटु के पहले बहु आग बहु चकर हल बहु पटु सुधिता प्राथमिक संज्ञा हो जाएगा त्धिता तो नहीं किंतु त्धित प्रत्ये सुपधातुलन कर बहु पटु हो गया फिर सुधि उत्पत्ति बहु पटु बहुपटुअ बहुत अधिक पटु नहीं थोड़े कम बहुपटु पट्टु कल्प पट्टु शब्द से कल्प क्या प्रत्यय हुआ कल्पप किसूत्र से होगा पट्टुकल्प कल्प किम सुपह सुबंत से बहुत प्रत्यय होगा तिंगत से नहीं तिंग से अन्य अन्य प्रत्यय तिंग से हुआ था किन्तु तिघंत से नहीं हुआ जय तिकल्पम जय कल्प में जयति शब्द से कल्पप हुआ जयति शब्द से कल्प किस सूत्र से होगा ईश्दमाश तिंग की अनुभूति पचती कल्प जैसे जयती कल्प हो जाएगा जयती अग्र कल्प यहाँ फिर जयति कल्प की प्राथिपूर्ति संख्या तो अतो, अतो नपुंसक होगा जयति कल्पम कल्पम कल्प तो क्या है? इसद नूनम, नूनम जायति। इसद आता है ईसद नूनम न्यूनम जयती मतलब थोड़ा इस न्यूनम यथाश्यता थोड़ा कम जीतता है प्रागिवात कह आगे सूत्र देखो नाइनी तरह इे प्रतिकृत हुए इत ले लिया इने तक प्राग इवात कह कह, कह का चलेगा इवे प्रतिकृता वित्तीय प्राग का अधिकार ईवे प्रतिकृत सूत्र आएगा इवे प्रतिकृत इतः प्राग उसके पहले का अधिकार है कस्य अधिकार का अधिकार सचिव समाज से कह का अधिकार है क चलेगा अव्यय सर्वनाक अव्य और सर्वनाम को अक हो जाएगा टे प्राक ये क कापवाद कापवाद कापवाद का अपवाद कापवाद अपवाद का कस अपवाद कस मतलब किसका क प्रत्येक अपवाद ठेवर्तते जो तिंग सूत्र है तिंग जैसे अनुभूति है तो ये तिंगंत से भी अकच हो जाएगा अव्य सर्वनामना अकच तिंग से भी अकच हो जाएगा अज्ञाते अज्ञातर्थ में भी यहाँ अकच नहीं क है प्रागी बात क इस अर्थ तो में क प्रत्यय कस्य अयम अश्व किस का ज्ञात नहीं तो अश्वस्व अग्रे कह सुपधातु जाएगा अश्व क सुप्री अश्व कह अज्ञात अश्व किसका का अश्व अज्ञात है तो अश्वक उच्च शब्द है अव्यय उच्च शब्द से क हो जाएगा अज्ञात अर्थ में सामान्य अर्थ में तो वहाँ टे प्राग उच्च में टी कौन कम, कौन है इसको अलग कर दो क्या बचेगा उच्च अग्रह कस करो उच्च उच्चक उच्चक क्या होगा उच्चक अगर ऐसे मिला दो उच्चक अक में कम हाँ आकार उच्चारण के लिए या लोप क्या अकार उच्चारण के लिए होगा तो नहीं तो रहेगा तो फिर से लोप करना नहीं उच्चारण के लिए होगा नहीं ठीक है पहले होता तो बना है तो स्वर तो वरना रहेगा ही इत संगे तो अक में कम इत संग हाँ सौ किले हाँ तो आ, तो इस नहीं हुआ ना लिखा है नहीं वो तो है मतभेद दे उच्चारणार्था इस संज्ञा लोपाभ्याम निवृत्ति ऐसा और एक मतम में इस संज्ञा होने पर भी संज्ञा लो के लोप होता है इसके मतभ्य है तो उच्चारणार्था इसंग्या संज्ञा विनय इस लोपाभ्याम विनय निवृत्ति इस लोको नहीं टिप्पणी में है दिवऊत आदि सूत्र में होगा दिवत सूत्र देखो टिप्पणी में होगा दिवऊत में उत के तकर उच्चारण के लिए उच्चारणार्थ नाम इस संज्ञा लोपाभ्याम विनिवृत्ति एक मत है, है। आ, तो इस संज्ञा लोप की बिना निवृत्ति और एक मत है संज्ञा के और लोप उसको लेकर कह दिया तो उच्चारण के लिए <laughs> अक हाँ तो मतलब कम में पूरा आने अन उच्चाण के लिए अक मिल जाएगा के ही नीचे ही से अकच होगा नीचे के ही सर्व सर्वशब्द से अक हो जाएगा सर्वक्रतम भोजन सर्व के एक ओकार सकार भकाराद सुपी सर्वनाम स्े अक अन्यत्र सुबंत सुभ प्रत्यय ओ उकार सकार भकरादु उकार सुप सकार सकारा शुभ भकरादि शुभ शुप हो शुभ के आदि में स हो भ हो और हो तो सर्वनामा स्टे प्राक अकच उस समय सर्वनाम के टी के पहले अकच होगा और ऐसे सुप नहीं होगा तो सुबंत के टी के पहले अकच होगा अन्यथा सुबंत से युष्म शब्द का भीष्म क्या मानता है इस्मा भी ईस्माभि में प्रत्यय क्या सुप क्या है बीस भकर आदि है तो भकर होने से सुबंध अकज कहाँ होगा स्टे प्राग तो इसमें टी के पहले में तो इस्मद के टी में अकज होगा इसमद टी कौन नहीं है के पर अकज होगा इसमकद हो जाएगा क्या बनेगा इसमकद फ्री दो कहाँ जाता है आत्व होता है इसम दस पंद्रह रनाद आत्व होता है इसम कावि बन गया तो यहाँ अकच हुआ किसको सर्वनाम न प्रा टे प्राक सर्वनाम इसमत है इसमत के टी के पहले आद के पहला अकच हुआ इसम कावि युबयो हो युवयो में प्रत्येक क्या है मालूम उस ओकर है ओकर आदि पर हो तो यहाँ क्या होगा शब्द के टी के पहले अकज होगा ये टी के पहले उनसे क्या होगा इसमकद अगर उस उसमत उस परिवच नहीं आगे योची योची लोग हो जाएगा युव युव का यु बन जाएगा और तोया में क्या है टा है ये सकार नहीं भकार नहीं उकार नहीं तो यहाँ हो जाएगा सुबंत के टी के पहले तोया का टी कौन है आ आ के पहले अकस करो आ को कल करो तो क्या बचेगा त्व्य अक मिलेगा त्वय कह त्वय कहा बन गया तोये का में अकस सर्वनाम के टी के पहले हुआ सुबंत में हुआ सुबंत में टी से पहले तो सर्वनाम है या सुबंत में अब टी के पहले सर्वनाम के पहले कहाँ कहाँ हुआ ओकरादि शकराधि बकराधि व्याम विष व्यस हो बकराधि उकरादि वो से मिल जाएगा और शकर का सुप सप्तमी तो बहुसन में सुप है वहाँ भी कुत्सित कुत्सित अश्व अश्व से क हो गया कुत्सित अश्व का निकृष्ट अर्थ में शरीर शारीरिक बनाने की शरीर से क करते कुत्सित अर्थ में शरीर का बना करके फिर तत्र हो किंगदो निर्धारण द्वयोरेक से डतरच कि यद और तद में से दो एक से निर्धारण दोनों में से एक को निश्चय करने के लिए डतरच होता है अनय कतर वैष्णव दो व्यक्ति अनय कतर दोनों में कौन ये निर्धारण करने के लिए कतर वैष्णव कतर वैयाकरण हो कुछ हो कतर ब्राह्मण हो तो किम सदस्य से हो गया डत्तरच किम सुतरच क्या रहेगा अतर डी ट चुट्टु चाले अतर किम सुअतर सुपदातरोपन किम अग्र अतर डीत पर रहते क्या सूत्र टे डी भवश्य टे टे सूत्र लोपन से हो जाए कतर प्रथमा ते कतर यत शब्द से करेंगे डतर से करेंगे तो तेजादे नाम अ हो जाएगा डे से लोप हो जाएगा तेदादे नाम होकर के लोप हो जाएगा डतर है ना डत्तर के आतर है थे थे तो तो थे वाँगा। थे वाँगा हैं तदादी नाम विभतन उनसे तदादी नाम लगेगा देखो तेदाद नाम और लगेगा उसके बाद हैं विभतः नहीं प्राग दिशा भी होती दिशा समाप्त हो गया हाँ तो ठीक है नहीं विभुत नहीं उनसे ठीक है यथ डतर ठे से लोप हो जाएगा यतरह तद में सु ततरह ठीक है नहीं में नहीं लगे यतरह ततर वा बहुनाम जाति परिप्रश् डतमच <ड़ास>। बहुनाम, बहुनाम निर्धारण डतमच होगा से एक निर्धारण करने के लिए तरह तो अरे बहुते में एक निर्धारण करने तो डतमच होगा जाति परिप्रश्न जाति संबंधी प्रश्न है इसका प्रत्याख्यन हो गया भाष्य में जाति परिप्रश्न प्रत्याख्यातम आकरे तो उसको छोड़कर बीती देते बहुना मध्ये एक निर्धारण डतमज्वा सैत दो में एक निर्धारण करें तो क्या प्रत्यय होगा किस सूत्र से किम य तो अरे बहुत में करें तो डतमच होगा किम सदृशमच हो जाएगा टेसलोप हो जाएगा सुपर सुतुलोपन के तम कतम भवत कतम भवता कठ कठशाखा में कठ कौन सा कठ आपका है ये करें तो ऐसे टेस्लोप हो जाएगा यतम ततम बन जाएगा वह ग्रहणम अकजर्थम ज्योध्या है वह बहुनाम जातिर्पमच तो यहाँ कि तद ये सर्वनाम सर्वनाम होने के कारण अव्य सर्वनाम नाम अकज प्रागे प्राप्त है तो अकज भी हो जाएगा एक पक्षी अकद हो जाएगा अकज करेंगे तो क्या शब्द पहले किम हाँ किम से करेंगे तो किम का हो जाएगा ककिम हो जाएगा किम क्या टी है इम हो जाएगा अकज हो गया ककिम क कह बन जाएगा यद से करेंगे तो यकह अरे तत्किन तो सकह बनेगा तो किम से नहीं किया तो किम तो बनता है किम क्या दिया नहीं किम यह तद निर्धारण दिखा उसमें उसको सदे तो किम तो क्या दिया अकमी क्या प्रत्येह कच्छ अक अच्छा अच्छा अकज तो हो जाएगा अकच होने के बाद ही किम हक है तो, तो क्योंकि तो उसके अंदर हो गया किम सदस्य को ग्रहण आ जाएगा किम को कहो तो अकज भी सी टेको कह आदेश सो जाएगा तो तो वहाँ अकज का सवण नहीं होगा कह ही बनेगा इसे नहीं दिया कह या कह अकज प्रत्य होता है अब यह सर्वनाम ना अकस में हो गया ककी में अगर सू पर किम हक विभक्ति पर रहते किम कौन से अक्स बीस टका भी ग्रहण हो जाएगा ठीक है ये प्राग ओम ने